सांडिल्योपनिषद यह उपनिषद अथर्वे से संबद्ध है इसमें योग विद्या का समग्र वर्णन महर्षि सांडिल्य और मुनि अथर्वा के प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत है इसमें कुल तीन अध्याय हैं। प्रथम अध्याय ग्यारह खंडों वाला विस्तृत है जिसका शुभारम्भ सांडिल्य ऋषि के आत्मतत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टांग योग के प्रश्न से हुआ है महामुनि अथर्वा इसके उत्तर में अष्टांग योग का विशद वर्णन करते हैं यम नियम को दस दस बताते हुए पातंजल योग से इसकी विशिष्टता सिद्ध कर देते हैं नाड़ी शोधन की प्रक्रिया का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं जिससे प्राण जय किया जा सके और अनेकानेक सिद्धियों का अधिकारी बना जा सके दूसरे अध्याय में ऋषि शांडिल्य ने महामुनि अथर्वा से ब्रह्म विद्या का रहस्य पूछा है जिसके उत्तर में महामुनि ने ब्रह्म का सर्वव्यापी स्वरूप उसकी अनिर्वचनीयता उसका लोकोत्तर रूप बताते हुए कहा कि वह ब्रह्म तुम्ही हो उसे ज्ञान के द्वारा जानो तीसरे अध्याय में ऋषि शांडिल्य ने पुनः प्रश्न किया कि जो ब्रह्म एक अक्षर निष्क्रिय शिव सत्ता मात्र एवं आत्मस्वरूप है उससे जगत का निर्माण पोषण एवं संहार किस प्रकार हो सकता है इसके उत्तर में महामुनि ने ब्रह्म का सकल निष्कल एवं सकल निष्कल भेद बताते हुए कहा कि ब्रह्म के सकल निष्कल रूप से उसके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्राकट्य विकास और विलय होता रहता है अंत में ब्रह्म आत्मा महेश्वर एवं दत्तात्रेय शब्द का निर्वाचन निर्वचन प्रस्तुत करते हुए आदि देव पुरुष दत्तात्रेय का सतत ध्यान करते रहने की बात कही और यह भी कहा कि इसी ध्यान से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम कल्याण मोक्ष का अधिकारी बन जाता है ओम भद्रम करणे भी शुणु जाम देवा भद्रम पश्य माक्षत्रा तिरंग जसेम देंवितुस्तिद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाचो अरिष्टी स्वस्तिनो नो बृहस्पतिद शांति शांति शाति हरि ओ प्रथम सांडिल्यो हथर्वाण प्रपक्ष आत्मलाभोपा अष्टांग्रूहि स होवाचाथर्वा यमीयसन प्राणायाम प्रत्याहधारणाद्यान सधांगा तत्र दशियम तथा निसनाष्टौ तय प्राणाया पंच प्रत्याह तथा धारणा दीपकार ध्यानं सामेक तत्र हिंसा सत्या ब्रह्मचर्य दयाजमाताहारौचाई चेतमाद तत्र हिंसा मनोवाक्काय कर्म भी सर्वूतेसु सर्वदा क्लेशजनम सत्यम मनो कर्म नाम मनोवाक्काय कर्मूत यषण अस्ते नाम मनोवाक्काय कर्म भी परद्रव्यु निस्पृहता ब्रह्मचर्य नाम सर्वस्था मनोवाक्काय कर्म भी सर्व मैथुनत्याग दयासु सर्व्रह आर्जव कायकर्मण विहितासु जलेशु प्रवृत्त निवृत्त वेकूपि सर्वतापूजेश धतेनासान श्रेष्ठबंधु विगे ताप्त सर्वेत मृताहो नाम चतुर्थ सवशेष कसुनिधुराहार शौचनाम द्विधम बाह्य मतर चेत मिध्यालाभ्या मनशुद्धिरातर तद्यात्म महर्षि शांडिल्य अथर्वा मुनि से पूछते हैं कि हे है मुनि आत्मतत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टांग योग का वर्णन करने की कृपा करें ऐसा सुनकर उन अथर्वा मुनि ने कहा हे महर्षि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि के ही योग के आठ अंग कहे गए हैं यम एवं नियम की संख्या दस दस है आसन आठ प्रकार के हैं प्राणायाम की संख्या तीन है प्रत्याहार एवं धारणा दोनों के पाँच पाँच भेद हैं ध्यान दो प्रकार के होते हैं तथा समाधि का एक ही भेद है इसमें यम के दस भेद इस प्रकार है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य दया सरलता क्षमा धैर्य अल्प आहार ग्रहण करना तथा पवित्रता अहिंसा का तात्पर्य है मन वचन शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी को कभी भी दुख न देना सत्य का अर्थ है कि मन वचन शरीर एवं कर्म से जो हितकारी हो वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना अस्ते अर्थात मन वचन शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा दूसरों के धन साधनों के प्रति निस्पृह रहना ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं में मन वचन शरीर एवं कर्म के द्वारा सभी तरह के मैथुन असंयम का परित्याग करना दया अर्थात समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाए रखना आर्जव अर्थात मन वचन शरीर एवं कर्म से लोगों के द्वारा उचित अथवा अनुचित व्यवहार करने अथवा न करने पर भी सम भाव बनाए रखना क्षमा का तात्पर्य है सदैव प्रिय अप्रिय पूजा अथवा ताड़न आदि का बर्ताव किया जाए तब भी उसे सहन करना धृत्य अर्थात धन हानि हो अपने इष्ट मित्रों का वियोग अथवा सहयोग हो हर स्थिति में चित्त को स्थिर रखना अल्पाहार अर्थात पेट में चौथा भाग खाली रहे इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी दुग्ध वाले मधुर पदार्थों का समावेश रखना शौच का तात्पर्य है बाह्य एवं अंत दोनों प्रकार की शुद्धि रखना मिट्टी तथा जल के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है तथा मन की शुद्धि आंतरिक है जो अध्यात्म विद्या से होती है द्वितय खंड तपसतस्तिदानीश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण श्रीमती जप व्रता दस नियम त्र तपोनाम विद्युत कृछ चांद्राय आदि सोनाम संतुष्टि लाभसंतुष्टि नाम वेदोक्त विश्वास दानमजान्यादेह श्रद्धयाथिभ्य प्रधानम ईश्वरपूजन नाम प्रसन्न स्वभाव यहां निष्णुद्रादीपूजन सिद्धांत श्रवण नाम वेद विचार ह्री नाम मार्ग कुष्टीत कर्मणि लज्जा मतीर्नाम वेद विहितक मगेशु श्रद्धा जपो नाम विधे वेष्टेदा विरुद्ध मंत्रस तुद्धि विधान चक मानस चेती मानस तो मनसा ध्यानयुक्त वाचक द्विवधमुच्चरुशुभेदेन उच्चरुच्चारण यथोक्तफल उपाशुसहस्रगुण मानस कोटिगुण राम वेदोक्त विधि निषेधाषा नैयत्यम तपसतोष आस्ता ईश्वरपूजन सिद्धांत श्रवण ध्री लज्जा मति जप तथा व्रत ये दस प्रकार के भेद नियम के कहे गए हैं इसमें तप का तात्पर्य है कि विधिपूर्वक कृच्छ चांद्रायण आदि से शरीर को सुखाना संतोष अर्थात दैव की इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उस पर संतोष रखना आस्तिक्य का भाव यह है कि वेद द्वारा कहे हुए धर्म और अधर्म में विश्वास रखना नीतिपूर्वक प्राप्त हुए धन धान आदि को पूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है ईश्वर पूजन प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा में दृष्णु रुद्र आदि का पूजन अर्चन करना सिद्धांत श्रवण अर्थात वेदांत के अर्थ का चिंतन करना ऋषि अर्थात वेद मार्ग में तथा लोक मार्ग में नीच माने जाने वाले कृत्य के करने में लज्जा का अनुभव होना मति अर्थात वेदोक्त कर्म में श्रद्धा का उत्पन्न होना जब का तात्पर्य यह है कि विधिपूर्वक गुरु ने जिस वैदिक मंत्र का उपदेश दिया है उसका अभ्यास करना जब का अभ्यास दो तरह से होता है वाचिक और मानसिक मानसिक जब मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है तथा वाचिक दो प्रकार से होता है उच्चारण पूर्वक से तथा दूसरा उपांशु पुष्पदाहट रूप में उच्चारण पूर्वक जप का यथोक्त फल होता है उपांशु का उससे सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है तथा मानसिक जप करने का फल तो करोड़ गुना मिलता है व्रत का तात्पर्य वेद के द्वारा कहे हुए विधि निषेध का निमित्त आचरण करना है